आज उन्नीस अक्टूबर सन उन्नीस हम हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार निर्देशक श्री रामगोपाल बजाज से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं बजाज संस्थान के कामों के बारे में तुमको जानकारी है ही उसके बारे में नए सिरे से कुछ बतलाने की ज़रूरत नहीं है और कल थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर भी चुके हैं इस सारी रिकॉर्डिंग में उद्देश्य हम लोगों का यही है कि विभिन्न व्यक्तियों के बारे में स्वयं उनके द्वारा जितनी प्रामाणिक सामग्री एकत्र की जा सके उतना अच्छा है तो हम लोगों की दृष्टि इसमें अप्रोच इसमें हिस्टोरिकल ज़्यादा रहती है तो हम सबसे पहले तो तुमसे जानना चाहेंगे तुम्हारे बारे में तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ कब हुआ तुम्हारा बचपन कैसे बीता और थिएटर की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हुई तो पहले इनके बारे में बातचीत थोड़ी सी करूं। मेरा जन्म बिहार के मिथिलांचल में दरभंगा जिले में हुआ था थोड़ा जोर से और उन्नीस सौ एक जुलाई अच्छा ये तिथि तो अंकित है मेरे जन्म की अच्छा और ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई वहीं झंझारपुर घोगरढिया निर्मली जो छोटे छोटे गांव इलाके हैं दरभंगा शहर ज़िले के उनमें रहा अच्छा एक मिनट इलाका जैसा आपको मालूम है कि उस समय कोशी बाढ़ ज्यादातर हुआ करती थी उत्तर बिहार में तो बाहर खेलना मैदानों में खेलना बहुत कम होता था क्योंकि बाढ़ हो जाती थी और दूसरे जिस परिवार में मैं बढ़ा पला क्योंकि मूल परिवार जहां मेरा जन्म हुआ वहां से मुझे दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया गया था दूसरे परिवार में जहां मैं पशु पुत्र के रूप में बड़ा हुआ अच्छा। और वहां कोई और संतान थी नहीं तो हमारी दादी और अम्मा वगैरह तमाम लोगों को ये सारे जो मैं प्रसंग बोला करता हूं ये उनके हैं जिन्होंने मुझे पाला अथवा जिन्होंने मुझे लिया था तो उनके बड़े बड़े आंगन थे और एक आंगन में मुझे चारों ओर से दरवाज़े बंद करके कह दिया जाता है कि खेलो और गोली या कि गिट्टे या कुछ अकेला खेलता रहता था उन्हें आशंका ये थी कि इस बच्चे को अगर ये पता चल गया कि इसके मूल माँ बाप कोई और हैं कहीं अन्यत्र हैं तो कहीं उधर न जा मिले ये उनकी आशंका अपने जगह थी और एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बहुत बड़े बड़े आईने लगे हुए रहते थे मैं कभी कभी बाद में मैंने सोचा कि कैसे इस और मेरी वृत्ति हुई होगी तो अब मुझे ध्यान आता है कि अक्सर मैं उन आइनों के सामने अपनी विभिन्न मनावस्थाओं में खड़ा होता था और फिर एक-एक ये पकड़ने की कोशिश करता था कि अभी मैं कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा हूँ जब दादी ने मुझको ऐसा किया था या डांटा था या अम्मा ने ऐसा कहा था तो मेरी शक्ल कैसी हुई होगी उसको पकड़ने के क्रम में मुझे लगता है कहीं ये थोड़ी आत्मलीनता भी हुई और आत्मलीनता का विश्लेषण होना शुरू हुआ होगा इसके अतिरिक्त सरस्वती पूजन वहाँ के विद्यालयों में होता है और दशहरा विजयादशमी के समय नाटक गाँव में होते थे तो उसमें भाग लिए देख, देखते थे इससे मैं समझता हूँ रंगमंच की ओर आना हुआ लेकिन मेरी मूल वृत्ति कहीं ना कहीं पढ़ने में और वो आज भी काव्य पाठ कविता पढ़ने में रही है आ, नाटक और रंगमंच मेरा प्रथम प्रेम नहीं है आज भी अच्छा अच्छा ये तो बड़ी रही बात तो इस सिलसिले में तुम क्या करते हो कुछ विशेष प्रयत्न कविता पढ़ने और कविता पाठ के उसमें करते हम खास करके इसलिए पूछ रहे हैं कि हिंदी में तो इस तरह की परंपरा अपेक्षाकृत बहुत कम है बंगला में आवृत्ति की परंपरा बहुत ज्यादा है और उनके यहाँ तो अब अच्छे अभिनेता जो भी हैं, वो सब अच्छे आवृत्तिकार भी जरूर हैं और इस बात का प्रयत्न करते हैं की निष्ठापूर्वक रवीन्द्र नाथ की कविताओं का पाठ अच्छी तरह से वो लोग गला खोल करके और विभिन्न तरीके के आवाजों का इस्तेमाल करके करें। तो तुम इसके लिए कुछ विशेष करते हो क्या? क्योंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हुआ मैं बाद में और आधुनिक कविता से संपर्क हुआ तो मेरे मन में यह आया था कि काव्य पाठ्य की परंपरा जो तो काम तक किया कि पद्य कविताएं थी जिनको पद्य तो ऐसा कहना शायद गलत होगा कि मैं उनको पद्य कहूँ और इनको पद्य ना कहूँ लेकिन पद्य मैं एक पारंपरिक अर्थों में कह रहा हूँ उसकी वाचिक की परंपरा लगभग समाप्त हुई और आधुनिक कविता अधिकतर लिखित कविता हो गई पठित कविता नहीं हुई मेरा मतलब उच्चार करके पठित की परंपरा से है तो मेरे मन में था कि इसको अभिनेताओं द्वारा पढ़ा जाए और मेरी ये कोशिश रही अपने मित्रों में या अपनी मंडली में मैं अक्सर किसी न किसी की कविता चाहे वो वात जी की कविता हो या सर्वेश्वर जी की और शमशेर जी की और मुक्तिबोध की धनवीर भारती की इन कविताओं को मैं पढ़ा करता रहा और मेरे मन में ऐसी योजना थी कि इसकी मंडली भी बने और रिकॉर्ड्स बनाए जाएँ और अच्छे ढंग से इन कविताओं का पाठ हो कई बार इसके लिए मैं दूसरी तीसरी श्रेणी में रेलगाड़ी में निकल जाता था यह जांचने के लिए कि यदि आधुनिक कविता इस तरह की कविताओं का पाठ किया जाए तो क्या सामान्य श्रोताओं को रुचेगा और मुझे ये ध्यान है कि सर्वेश्वर रघुवीर सहाय और कतिपय अन्य कविताएँ जो मैंने चुनी थी और मैं पढ़ करके सुनाता था रेलगाड़ी में तो बड़े सामान्य से सामान्य श्रोता भी पूछता कविताएं किसकी हैं ऐसी कविताएं तो हम लोगों ने सुनी नहीं अरे भाई सुनाओ सुनाओ अच्छा तो मेरा विश्वास है कि इस तरफ प्रयत्न होने चाहिए लेकिन वो प्रयत्न ज़रा ज़्यादा मंडलगत स्तर पर होने चाहिए एकाकी स्तर पर होने से कुछ नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा जरा सा जोर से बोलो ताकि बाद में हमको ट्रांसक्राइब करने में सुविधा रहे मैं हाँ बात कविता के पाठ पाठ की की हो की हो रही थी और और उसके में मेरी इस रही, कविताएं पढ़ता रहा हूं। और दूसरे काव्य में कविता में जो अमूर्तन है जो एक शब्द का दूसरे शब्द के अर्थों के साथ जोड़ तोड़ है उसको मैं मानता हूँ कि आजकल हम सोरेलिज़म की बात करते हैं एब्सट्रक्शन की बात करते हैं ये सारा कुछ साहित्य की विधा में विशेष करके कविता में एक ज़माने पहले हुआ था और हो रहा है उसी का उल्टा हम इन दूसरे माध्यमों में कर पा रहे हैं कर पा भी रहे हैं या नहीं मेरे मन में संदेह में आज भी मैं मा मानता हूँ कि ये सबसे मुख्य और सबसे पुराना साधन और अभिव्यक्ति रह है अच्छा तो बात बचपन की हो रही थी बचपन से तुमको कविता में रुचि थी उसके बाद फिर कैसे मैंने शिक्षा दीक्षा के लिए फिर कहाँ तुम आए बी ए तो कर रहे थे मिथिला कॉलेज दरभंगा से बीच में पंद्रह सोलह साल की उम्र में घर से कुछ ऐसा व्यवधान हुआ कि मैं छोड़कर के निकल पड़ा था तो कुछ दिनों के लिए कलकत्ते भाग गया था अक्सर होता यही है कि उत्तर बिहार के इलाके का हाँ। कोई आदमी कहीं भागता है तो उसको तो कलकत्ता सूझता है और वहाँ ईडन गार्डन में यहाँ वहाँ कुछ भटका था कभी बलून बेचने कभी चम्पी करना कुछ अच्छा करना, कुछ अरे कर ये कर तो कभी पता ही नहीं था और हमारे पास सन की बात होगी ये पंद्रह सोलह साल मैंने सोलह छप्पन की बात है सत्तावन की बात है अच्छा के अच्छा। उसके बाद मैं कितने दिन रहे कलकत्ता चार महीने का अच्छा। अच्छा। फिर वहाँ एक मित्र थे उन्होंने जोर दिया कि नहीं तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए तुम वापस लौटो और मैं लौट करके आया कुछ छात्रवृत्ति मिली और कुछ ट्यूशन कर लेता था कुछ ये मित्र भेजते थे और परिवार से धन या कोई नहीं लेना है ये तो लौट करके परिवार में ही गए नहीं हाँ। दरभंगा गया अच्छा। पढ़ाई पूरी करी अच्छा। उसके बाद पटना आया वहां से एमए हिंदी कर रहा था और उसी समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विज्ञापन एक अखबार में देखा जिस अखबार पर हम कुछ मित्र लोग चने मु भूजे ये सब बैठ करके खा रहे थे और जब वो समाप्त हुआ तो नीचे उसका विज्ञापन था हमें उस समय ये कल्पना नहीं हो सकती थी कि नाटक और अभिनय जैसी चीजों का प्रशिक्षण भी होता होगा स्थिति थी तो तो बात बात बात 58 59 की तो, की की होगी नहीं 62 62 है है अच्छा साल निकल गए बीए कर कर कर लिया कर लिया एमए एमए रहा था और अच्छा। उसी समय ये विज्ञापन देखा हमने आवेदन कर दिया कलकत्ता ही थिएटर सेंटर में हमारा सेंटर पड़ा था इंटरव्यू का अच्छा। उसमें मिस्टर अलकाजी तरुण रॉय शंभू बाबू उसमें इंटरव्यू के लिए अच्छा हमें एक बात ये पूछे चूंकि तुम्हारी वैसे तो थिएटर में रुचि नहीं थी तो इस विज्ञापन को देख करके कैसे मन में आया नहीं आ, आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये कहा कि बचपन से सरस्वती पूजा दशहरा वगैरह हाँ। में नाटक होते थे तो उसमें भाग लेते थे अच्छा। उसके बाद मिथिला कॉलेज में थे तब भी वहाँ जो भी संगीत नाटक सोसाइटी थी परिषद थी उसमें भाग लेते थे और पटना में भी आई जन नाट्य संघ है हाँ। रामेश्वर सिंह काश्यप हमारे अध्यापक भी थे और उन्होंने लाल कनेर नाटक उन दिनों में किया था बहुरूपी के रक्त करवी के तो सारी जगह लाल कनेर हुआ हुआ करता था था था टैगोर का वो पटना में भी हुआ था, उसमें भी उसमें मैं भाग ले रहा था। तो नाटक और साहित्यिक वाद विवाद भाषण काव्य पाठ आदि प्रतियोगिताओं में मैं रहता था और इसलिए मित्रों ने कहा विज्ञापन निकला है तुमको इसमें जाना चाहिए उन्होंने कहा चलो उधर चलते हैं और वैसे पढ़ाई लिखाई में मेरी बहुत रुचि विधिवत नहीं थी सिवाय उन बातों के जिसमें मेरी विशेष रुचि थी वो चाहे दर्शन तार्किक प्रक्रियाएं हों अथवा साहित्यिक बातें हों या कुछ समाज सुधार और इस तरह के उन्होंने मेरे मन में ये बड़ा आक्रोश था कि बचपन से रहा की क्यों कहीं इतनी संतानें होनी चाहिए या कि क्यों सिर्फ संतान न होने से किसी और को संतान बनाया जाए आज उसके बारे में मेरे मन में ये मतान्तर है लेकिन उस समय एक प्रतिक्रिया थी और अपने समाज के प्रति प्रतिक्रिया थी जिस समाज से मैं आता हूं जो कि मूलतः अग्रवाल वणिक समाज है और जिस क्षेत्र में यह समाज था वहाँ तो शिक्षा का नितान तबाव है कि भई चलो सातवीं आठवीं तक पढ़ो और अपना काम संभालो बैठो गड्ढि करो करो दूसरी एक प्रतिक्रिया और भी थी कि बचपन में ही चूंकि हमारे घर का एक मंदिर था उस मंदिर में बैठा दिया गया था मुझे तो जो पंडित जी थे पुरोहित वो उनसे मेरा अक्षर ज्ञान हुआ तो कहीं ये संस्कार है कि बैठे हुए हैं कुशासन पर और पंडित जी अक्षर ज्ञान दे रहे हैं पार्टी पर आप लिख रहे हैं आरती हो रही है प्रसाद आ जा रहा है और उस घर में भी चूँकि पिताजी जिन्होंने मुझे दत्तक लिया था उनकी मृत्यु भी हो गई थी जब मैं आठ वर्ष का था अच्छा तो बचपन से इस तरह से मैं अकेला और एक ही बालक उस परिवार में रहा तो उस परिवार का दादी थी और माँ थी अच्छा, तो चाचा वगैरह भाई कोई कोई कोई नहीं नहीं नहीं उस परिवार में कोई में भी अकेला वो मंदिर मंदिर होता था तो सुबह सुबह जो पूजा होगी और हाँ। प्रसाद चढ़ाया जाएगा वहाँ चढ़ करके जब आएगा तो वो भोजन के लिए पहले मुझे मिलेगा फिर वे लोग खाएंगे ये सारा था तो और वो पितृपक्ष में श्राध कर्म करना या कहीं भी आस में कहीं भी कुछ गमी और शोक वगैरह कुछ भी होता है तो इस परिवार से फिर मैं ही जाऊंगा तो नतीजा तो हुआ, हुआ कि पिताजी के साथ की उम्र से तुमको करना पड़ रहा था तो बड़ी तो विचित्र सी तो बात उससे वे जो या कि कोई भी भला बुरा काम होता कर, तो उसमें कर, हम हमें आना जाना पड़ता था और देखता रहता था दूसरे सत्यनारायण कथा अब रामेश्वर प्रेम का नाम आपने सुना होगा जिक्र कर रहा था हाँ। रामेश्वर प्रेम का हाँ। ये रामेश्वर प्रेम हमारे ग्रामीण है निर्मली के अच्छा कहां के निर्मली कहा अच्छा। सहरसा जिले में निर्मली एक गांव है जो उधर नेपाल बॉर्डर के करीब पड़ता है हाँ। तो इंदरमली विद्यालय में मैं भी छात्र था और ये दो तीन वर्ग बाद ये थे इनके यहाँ सत्यनारायण कथा हो रही थी और मुझे स्मरण है कि मैं सत्यनारायण कथा के लिए वहाँ इनके घर चला गया था गांव में जैसा होता है कि कुछ घरों का पानी चलता है छुआछूत मानते हैं अब क्या वर्ण है ये तो नहीं मैं जानता मुझे याद है कि जब मैं लौट करके आया था दादी ने पूछा कहाँ गया था और मैंने कहा उनके यहाँ गया था और वहाँ मैंने खाना खा लिया प्रसाद के साथ तो रातों रात पंडित जी को बुला करके वगैरह खिलाकर मुझे शुद्ध कराने की कोशिश की गई थी मुझे स्मरण है जब शुद्धिकरण हो रहा था मैं मन में आक्रोश भरे बैठा था कि जिस घर में वहाँ भी सत्यनारायण कथा हो रही थी और वहाँ जाने से खाने से अगर शुद्धि कराने की जरूरत है तो मैं इस सत्यनारायण के मंदिर में भी अब नहीं जाऊँगा और तब से लेकर के पिछले साल डेढ़ साल उस उस मैं मैं मंदिरों में मैंने जाना बंद रखा अच्छा अच्छा समय समय उम्र क्या रही होगी तुम्हारी ये मेरा ख्याल है उस समय मैं दस तो दस का करीब अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा। उसके बाद अगर किसी के साथ गया भी तो जबरन किसी औपचारिकता के कि कारण अपनी ओर से मैं कभी नहीं गया और वैसे सामान्य रूप से कोई प्रसाद देता तो मैं मना कर देता कि अच्छा तो मैं प्रसाद अच्छा, नहीं नहीं इतनी जबरदस्त एक और है तुमको लेना के बगल में बेटा तुम तुझे तो इस तरह की कई बातें होती हैं बचपन में और किशोरावस्था में वह संधि अवस्था में जिसका संबंध किसी भी अभिनेता या कि मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति के मन पर और उसके चरित्र गठन में होता है और सब के बारे में शायद बहुत खुली बातचीत ना भी की जा सके यदि कभी की करी जाएगी तो मैं खुद करूँगा क्योंकि कहीं मेरा मानना है कि वो साढ़े सोलह की अवस्था में मैं जब घर से निकला था उसके पहले मेरा विवाह कराया गया था अच्छा और उसके प्रति भी मेरी प्रतिक्रिया थी और इन सब को टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये सब कुछ हमें मजबूर करते हैं अपनी उस दृष्टि के लिए जो हमारी हमारे समाज के प्रति और हमारे सामान्य लोक व्यवहार में हमेशा लगती है क्योंकि हमारे स्वभाव का अंग बन जाता है अच्छा, एक एक पंद्रह सोलह साल की उम्र में सोलह सो, साल तो के बाद फिर क्या तुम, तुम तो फिर घर से तो चले आए और हाँ। फिर लौट करके गए नहीं।, नहीं तो वो पत्नी वहां रही उनके पास उस परिवार में उसमे कई तरह की प्रेशर उसके बाद थे मेरे पर कि आप लौटिए और मैं लौटने को तैयार था नहीं फिर उन लोगों की ओर से यही दबाव था कि अच्छी बात है कि तुम कोई और विवाह कर लो हम वो भी स्वीकार करने को तैयार हैं तुमने कहा कि नहीं फिर ये जो आपने ये किया है जिम्मेदारी इस, इस महिला के प्रति आपकी है मेरी नहीं क्योंकि मैं तो अनजाने में था आप लोगों ने जानबूझ करके किया है आप ये अब आपका वो ढोंग कहाँ गया कि नहीं ये यह तो धर्म होता है और ये अधर्म होता है और ये स्त्री होती है और ये पुरुष होता है आप कौन करने वाले हैं या तो वह विवाह कर ले अथवा आपको उसे अपने घर से निकालने का कोई अधिकार नहीं है मेरे जो भी संपत्ति के या दूसरे अधिकार यहाँ के हैं वो मैं उसके पक्ष में छोड़ता हूँ क्योंकि आपके परिवार का जो धर्म है उसका निर्वाह मैं नहीं कर रहा इसलिए आपके परिवार की संपत्ति भी मुझे नहीं चाहिए अच्छा मैं, मैं दोनों को बराबर करके मैं निकल जाता हूँ अब ये मेरे उस समय के अपने तर्क थे जिसके आधार पर मैं आगे बढ़ रहा था आगे बढ़ रहा था यानी मैं नहीं जानता मैं नहीं जिसके आधार पर मैं चल रहा था और अपने पूरे समाज परिवार और निजी संबंधों को छोड़कर करके मेरे मन में एक आक्रोश और घृणा का भाव था और स्टूडेंट्स फेडरेशन और सीपीआई वगैरह से उस समय मेरा संबंध हुआ साथ भी कुछ दिनों चला लेकिन वहां पर भी मुझको मुझे लगा कि छल छदम छद कूटनीति का इस्तेमाल वहां पर भी हो रहा था तो उसके लिए मन में ये हो रहा था कि यहाँ पर भी वही हो रहा है कहाँ जाएं तो एक तरह से एक लक्ष्यहीनता थी तो उसका सारा का निदान कहीं कही ना कहीं पुस्तकों में या कि कविता वगैरह के पढ़ने में थोड़ा सा, सा निकल जाता था और उस समय का जो भी आदर्शवाद जो कि दादी का भी दिया हुआ है उसमें कि बेटे बचपन में सिखाती थी ना कि जीव का उत्तर कभी ना देना हाथ का उत्तर हमेशा देना अच्छा, अच्छा. ये जीव का का उत्तर उत्तर कभी देना हाथ हमेशा यह हाथ उत्तर दे अच्छा। मतलब कि किसी ने आपके आगे हाथ बढ़ाया है अच्छा। तो, तो you must to that. अच्छा। एक यह, और दूसरा जो हमारे आ, बात बीच में हम लोगों ने रोकी थी और अब बातचीत फिर तुम्हारे प्रारंभिक पारिवारिक जीवन की जो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे अब उन्हें फिर से रिकॉर्ड पर ले लिया जाए क्योंकि जैसा कि तुम भी मान रहे हो और हम सभी मानते हैं कि बचपन में बहुत हुई घटित बहुत सारी घटनाएं बात के एटीट्यूड्स को बनाती हैं प्रतिक्रिया होती है बिल्कुल मिला करके संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों का प्रभाव प्रकारांतर से मेरे पर भी था जिसमें बाल विवाह भी है और मेरा इस परिवार में पोषपुत्र होना भी है उस परिवार में जो मेरी पालिका माता या दादी थी उनके समस्त स्नेह के बावजूद उनकी जो उनका जो रूढ़ व्यवहार था उसके प्रति भी है क्योंकि वो अपनी रूढ़िवादिता में सच्ची थी और मैं साथ साथ पढ़ लिख कर के जिस संवेदना की ओर बढ़ रहा था उसमें वो बाधक थी तो उनके स्वभाव का मात्र माधुरी और स्नेह मेरे काम नहीं आ सकता था उस समय आज मैं उसका विश्लेषण कर सकता हूँ और उनकी उस अवस्था के प्रति भी सदै हो सकता हूँ क्योंकि वो भी किसी न किसी एक सामाजिक प्रक्रिया से गुजर रही थी अभी हैं उनमें से कोई नहीं दादी की तो मृत्यु हो गई माँ काफी बूढ़ी हो के हैं लेकिन मेरा पिछले पंद्रह सालों से मां मूल परिवार से कोई संबंध नहीं है आना जाना नहीं है समाचार आदि आ जाते हैं चले जाते हैं सारी समझ के बावजूद कुछ जो गांठें पड़ जाती हैं वो फिर रह जाती हैं और मेरा ये मानना है कि फिर जो जहां है है जिस तरह से है, उसमें बार बार खलल भी नहीं डालना चाहिए या तो संप्रप्त हो या फिर अलग रहो अपनी अपनी जड़ें अपनी तरह से विकसित होंगी या उनका जो रास होना है होगा हम जब पटना चले आए मैं एक थोड़ी सी छलांग ले रहा हूँ पटना चले आए वहाँ रामेश्वर सिंह काश्यप जिनका लोहा सिंह के नाम से बिहार में वो विख्यात हैं उनके संपर्क में आया और मैंने पहले बताया आपको कि अखबार में मैंने विज्ञापन देखा नेशनल स्कूल ड्रामा का उसके लिए मैं आवेदन दिया था और उसके लिए कलकत्ता थिएटर सेंटर में गया जहाँ तरुण राय और शंभू बाबू और अलकाजी साहब इंटरव्यू के लिए आए थे उस समय मैं अलकाजी साहब या तरुण राय को तो नहीं पहचानता था लेकिन शंभू बाबू को पहचानता था उनका नाम सुना था और उनकी उनको किसी फिल्म में देखा था मैंने बंगला फिल्म में देखा था वो भी थी और तृप्ति जी भी उस फिल्म में थी बहरहाल मुझे छात्रवृत्ति नेशनल स्कूल ड्रामा की मिल गई और मैं बासठ में अगस्त में नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली चला आया एमए का इम्तहान मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि वही तिथियां थी, थी, थी जब इम्तहान देने थे या कि वही तिथियां थी, थी, थी जब स्कूल यहाँ ज्वाइन करना था मुझे सुझाव दिया गया कि आपको ये अवकाश मिला है ये अवसर मिला है तो आप चले जाइए और मैं यहाँ चला आया यहाँ आने के बाद मुझे काव्य पाठ में कविताओं को समझने में बड़ी सुविधा हुई अच्छा। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन <laughs> और चीजों को जोड़ना जो में या कि डिजाइन में या दूसरी चीजों में समझाते थे या कि पेंटिंग के की क्लासेस होती थी उससे मुझे पोइट्री को समझने में आसानी हो रही थी और नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पढ़ाई के दौरान मेरी रुचि साहित्य पाठ में अधिक होने लग गई अच्छा। और जो मेरा अपना मानसिक भटकाव या अंतर्मुखता थी अपने पारिवारिक या निजी कारणों से उससे मुझे मुक्ति मिल रही थी एक दूसरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक-एक विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषाओं से विभिन्न विचार परंपराओं के लड़के लड़कियां एकत्र हुए थे तो वो एक बड़ा शुरू में चौंकाने वाला डराने वाला और एक तरह से मुक्त करने वाला अनुभव था और विशेष करके अब तक का जो टैबू समाज से हम लिए आ रहे थे कि लड़के लड़कियाँ खुल करके बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते अगर किसी ने कोई अच्छी साड़ी पहन ली है या एक ने किसी ने कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया है तो इस पर भी कोई टिप्पणी हम अपने समाज में तो नहीं दिया करते जबकि यहाँ ये सब खुलापन था और यहाँ से फिर राष्ट्रीय विद्यालय से निकल करके इसमें कई तरह की भाषा के और हमारे ये टकराव चलते रहे आपस में भाषा के टकराव कैसे चलते थे मैंने, क्या मतलब भाषा से मतलब ये था कि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न था समझ में आता है कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं तो माध्यम तो अंग्रेजी मूल होगा लेकिन मेरे सामने समस्या थी कि मैंने तो अपनी दो भाषाएं छोड़ी थी हिंदी के हिंदी मेरी मातृभाषा तो है नहीं मेरी आंचलिक भाषा मैथिली है जो मैं बोला करता था मेरी घर की भाषा राजस्थानी थी जो मैं परिवार में बोला करता था और एक राष्ट्रीय उद्देश्य के कारण हमने हिंदी अपनाई थी लोहिया जी के इस पर हमें याद है कि दसवीं क्लास में हम लोगों ने कुछ छात्रों ने लिया चीर करके रक्त हस्ताक्षर किए थे कि हम हम विदेशी ज़बान नहीं बोलेंगे और मूर्ति भंजन कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया था अब उस तरह की की कट्टरता बात में नहीं करता लेकिन मेरा यह मानना था कि कोई ना कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी भाषाओं में बात कर सकें या कि अंग्रेजी में भी बातचीत करनी है तो अपनी अपनी भाषाओं में भी बात करने और पढ़ने की सुविधा रहनी चाहिए क्योंकि अंततः अंग्रेजी को जाना है मैं आज ये समझ रहा हूँ कि अंततः अंग्रेजी को जाना नहीं है अंततः अंग्रेजी को भी शायद रहना ही है क्योंकि विश्वभाषा के रूप में संपर्क भाषा के रूप में उसकी आवश्यकता हो जाए लेकिन वो उससे जो उस समय तक एक अंग्रेजियत जुड़ी हुई थी उसके उसके प्रति मेरा और साहब के राज्य में अंग्रेजी उस समय थी, थी। हालांकि साहब साथ साथ हिंदी और संस्कृत की कोशिश कर रहे थे hmm. तो मुझे इसलिए वो पंडित जी या क्योंकि मैं कभी कभार धोती पहना करता था थोड़ा उस तरह का धोती पहना करते थे और हिंदी की बात करते थे तो पंडित पंडित जी हो तो तो नेशनल स्कूल के संबंध में क्योंकि तुम उसके फर्स्ट बैच के तो छात्र नहीं रहे होगे गए तीन चार साल बाद हमारे पहले आ, हम जब आए तो बी एम शाह कारंत ज्योति व्यास ये लोग थर्ड ईयर में थे दूसरे साल में सईपा रंजपे ओमशिवपुरी राम मूर्ति अच्छा ये, ये, ये, ये लोग थे और हमारे साथ के बैचेस में जिनको आज आप जानते हैं मोहन अब तो डायरेक्टर हो गए नेशनल ड्रामा के और अंजला नीना अंजलाकर हाँ। हाँ। एक, एक बैच पहले एक, एक बैच निकल गया बैच था जिसमें ये मोहन सहाय और गुलशन कपूर अच्छा थोड़ी सी बात हम लोग कर सकते हैं प्रशिक्षण की तो अपनी उपयोगिता होती है आज यदि तुमसे पूछा जाए पुराने छात्र और बरसों से देख रहे हो मैने सन बासठ से लेकर के और आज तेईस बरस तो हो गए है तुमको किसी न किसी रूप में नेशनल स्कूप से जुड़े रहे हो उसके आस पास बने रहे हो अब पिछले कई वर्षों से वहां अध्यापन का कार्य भी कर रहे हो तो नेशनल स्कूल क्या अपनी वो भूमिका अदा कर रहा है, जो एक राष्ट्रीय नाट्य एक तो नाट्य विद्यालय और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रूप में जो उसके प्रति हमारी अपेक्षाएं हैं, दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा अलग अलग करके भी कर सकते प्रशिक्षण की बात कर सकते हमारे समय में जब हम हम छात्र थे थे उस समय तो ये चेतना नहीं नहीं थी थी इतना मालूम है कि हम लोग दिन रात नाटक के काम में जुड़े हुए थे। जिसको भाषा हिंदी नहीं भी आती थी। यदि उसमें थोड़ी थोड़ा सा दम होता था तो वो सीखता था और उसकी अटपटी भाषा भी अलकाई साहब इस्तेमाल कर लेते थे और वो रंगरज का कार्य कर रहा था अब चूंकि ये प्रश्न ऐसा आ गया है जिस पर मेरे बड़े मेरी प्रतिक्रिया कहें और विचार कहें दोनों साथ साथ हैं और प्रतिक्रिया मात्र प्रतिक्रिया नहीं होती विचार भी प्रतिक्रिया होते हैं इसलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जितना कुछ किया है वह जितना कुछ ये कर सकता था उससे ज्यादा किया है अच्छा और जितना कुछ इसे करना चाहिए उसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को कोई सुविधा कभी नहीं मिली ना अलकाजी साहब के समय में और न आज तक यहाँ पर मेरा आक्षेप है कि दुर्भिसंधि है षड्यंत्र है हमारे संपूर्ण संस्कृति और शिक्षा नीति के अधिकारियों का कि अभी तक मैं प्रश्न करूं पच्चीस साल से ज्यादा हो गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हुए और जब ये बना था तब भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास अपना विधिवत नियोजित कोई स्थान नहीं था जहां कैसे क्लासरूम्स रूम्स होने चाहिए कैसी जगह होनी चाहिए कहां खेल की जगह होनी चाहिए कहां अध्ययन की जगह होनी चाहिए कहाँ छात्र छात्राओं को रहने की जगह होनी चाहिए किस तरह की होनी चाहिए इसके बारे में कोई कोशिश नहीं की गई और ना ही इसके प्रति कोई कोई भी जिसको कहते हैं सिम्पथिटिक एटीट्यूड रहा और मैं नहीं समझता हूँ कि मिस्टर अलकाजी ये सब नहीं चाहते थे अपने ढंग से वो चाहे चाहते थे और उनको वो सुविधाएँ उनके समय में नहीं मिली अलकाजी साहब के को हम इस बात का दोष दे सकते हैं कि इसके बावजूद वो सिर्फ लड़ते रहने के बजाय जो कुछ उनको मिल पा रहा था उससे वो धकेलने की कोशिश कर रहे थे नतीजा ये हुआ कि आगे वो नहीं चलेगा आगे नहीं चले उसके पीछे कहीं मेरे मन में यह भी है कि शायद उन्होंने अपने ही विद्यार्थियों को फिर वापस अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की और इस तरह से अपनी विचारधारा के लोगों को जोड़कर एक फैकल्टी बनाते बढ़ाते इसकी कोशिश नहीं की उन्होंने सारे विषय अंततः अपने ही हाथ में समेटने की कोशिश की दूसरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो छात्र आते हैं इतने विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं यह तो एक अलग बात है जिस तरह से में का विद्यार्थी है एक विशेष विषय विशे का तो उस विषय की न्यूनतम जानकारी उसको होगी क्योंकि वो बी ए ग्रेजुएशन उस विषय में करके आया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब आप किसी एक विषय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि उस विषय में इस क्लास के कितने लोग कितना जानते हैं और अधिकार पूर्वक वो कह सकते हैं कि हम ये नहीं जानते जी और कोई ये कह सकता है कि ये तो मैं बहुत पढ़ कर करके आया हूँ मुझको इसके बारे में मत बताइए जी नतीजा ये है कि अकेडमिक पॉलिसी के लिहाज से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक क्लास क्लास ही नहीं The fundamental of a फंडामेंटल ऑफ ए क्लास इन अकेडमिक सिचुएशन इज एबेंट राइट फ्रॉमिंग और इसके कारण जो भी हो लेकिन है। यही है literature में जाइए एक लड़का जो matriculation करके आया है और वो भी शायद commerce कर रहा था या science कर रहा था literature कुछ भी नहीं जानता आप politics की बात कर रहे हैं आप कहां से उसको समझाएंगे और उसी क्लास में एक लड़का एम ए इन लिटरेचर और हिंदी करके आया है, उसने और और वो दोनों ही एक क्लास में है अब मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसको उस विषय के लिए एक क्लास कह सकते हैं क्योंकि एवरेज संबोधन का जो स्तर होना चाहिए जहां से शिक्षक छात्र को करे हुआ नहीं है। इसका विकल्प एक ही हो सकता था जो कि कि कि साल पहले से मैं काउंसिल में में जिसके बारे में मैंने ध्यान दिलाया था लोगों का ट्यूटोरियल सिस्टम ऑफ़ टीचिंग कीजिए, कीजिए, उसमें लेवल ग्रुप्स ग्रुप्स हर विषयों के लेवल्स होंगे, बन जाएंगे, बारह शिक्षक और यह 11 बारह शिक्षक कहना भी गलत है दरअसल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमेशा एक ही शिक्षक रहा है क्योंकि एक विषय का एक शिक्षक है एक विषय का भी पूरा एक शिक्षक नहीं है और 60 या 70 विद्यार्थी हैं, तो क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये कल्पना करते हैं कि 20 साल के बाद जो बच्चे आए हुए हैं और तीन साल में जिनको आपको निष्णात करना है उन विषयों में एक एक शिक्षक उन साठ या सत्तर विद्यार्थियों को जो इतने वेरिएबल लेवल्स पर है उनको अटेंड कर सकता है भ्रामक है और हमें भी ये बड़ी भ्रांति है कि हम जब पास होकर के निकले थे तो निष्णात होकर के निकले थे यह गलत है सिर्फ एक वृत्ति बना दी गई थी और उसके बाद यदि हम लोग टिके हैं तो क्योंकि इस क्षेत्र में काम करते रहे तो बढ़ते गए बल्कि इन दिनों पिछले पांच सात सालों में कारंत के आने के बाद निश्चय ही कुछ और विषय जितना प्रशिक्षण एनएसटी में दिया जाने लगा उतना पहले हमें कभी नहीं मिला था ये बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके आलोचना आएगी कि जो और जिस तरह के के छात्र अलकाज़ी समय में में निकले, वैसे तो ये नहीं निकाल पा रहा है। मेरे मन प्रश्न है तो अलकाजी के निकाले हुए छात्र ही तो इस स्कूल में वापस प्राध्यापक होकर के आए तो कहा गलती है? गलती इस बात की है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए छात्र जो उस समय लगे रह सकते थे शायद मजबूरी के कारण या निष्ठा के कारण अब उस क्षेत्र में लगे रह सकें इसका कोई प्रावधान या तरीका या नीति नहीं बनाई जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय न ना तो टेलीविजन का प्रशिक्षण देता है ना ही उसका वो उद्देश्य है ना ही फिल्म का प्रशिक्षण देता है ना ही वो उद्देश्य है ना ही नाटक सिखाने का की सीख देता है आप थिएटर के टीचर्स हो और टीचिंग कैसे की जाए इसकी ट्रेनिंग भी नहीं है ये तो रंग कर्म की ट्रेनिंग है और रंग कर्म करने का कहीं कोई उसकी कोई सुविधाएं नहीं है।, है तो वही है जो कि आप खुद से पैदा करें तो तीन चार वर्षों में जो लड़के अपने अपने गांवों से अपनी अपनी जगहों से निकल करके आते हैं और कल्चरल लेवल पर सोशल लेवल पर अपने अपने बैकग्राउंड से कट जाते हैं उनको अपने हिस्सों से वापिस जोड़ने का क्या उपाय तभी हो सकता है जबकि आप ये कंपलसरी करें कि तुमको अपने इलाके में या किसी न किसी इलाके में साल दो साल वापस लौटना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप के तौर पर उसके बिना आपको डिग्री नहीं दी जाएगी ये उसका हिस्सा बने जो आधे रूप में ये मेरा सजेशन था तो फेलोशिप प्रोग्राम एकेडमी काउंसिल ने मान लिया था जो पिछले दो वर्षों से लागू हो गया है कि रेपटरी में ही नहीं छात्र पास करके साल भर के लिए अप्रेंटिस फेलोशिप मिलती है उनको और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करें लेकिन ये कंपल्शन नहीं है ऊपर। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में या इंजीनियरिंग में ये होता है इस तरह से ये होना चाहिए कि आपको आना है और इतने दिनों बीच बीच में जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम करना है ताकि उनको अपनी जड़ों से लोगों से इक्वेशंस होंगे और वो डर के मारे नहीं लौटते हैं कई बार ऐसा नहीं है कि लौटना चाहते नहीं कि डरते हैं कट गए तो उनको वापिस जोड़ना जरूर ये इसका हिस्से के रूप में होना चाहिए दूसरी भाषा की बात भाषा की कठिनाई है तो विशेष करके अभिनय के प्रशिक्षण में कि अभिनय का प्रशिक्षण देंगे और भाषा और वाचिक उसमें एक प्रमुख हिस्सा है इसका निराकरण हो सकता है यदि विभिन्न बहुत सारे स्पीच पोलैंड में पोलिश स्कूल ऑफ ड्रामा में 12 अध्यापक मात्र स्पीच के और जिसमें कोई पद्य का विशेषज्ञ है कोई गद्य का विशेषज्ञ है कोई रेटोरिक्स की स्पीच सिखाने वाला है कोई एल्लोकेशन सिखाने वाला है और एक एक पार, कोई उसके लिए बहुत बड़े आचार्यों की आवश्यकता नहीं है यह भी कहना कि क्या इतने शिक्षक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हैं या नहीं हैं बात का तार बार बार टूट जा रहा है। चलो, हाँ hmm. नहीं प्रशिक्षण के उसके बात हो रहे थे और अभिनय के उसमें असल में ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही जहाँ पर विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों से आते हैं नहीं तो क्षेत्रीय स्कूल भी खोलिए क्षेत्रीय क्षेत्रों में भी खोलिए। ताकि वहां से फिर फीड हो यहाँ लेकिन दूसरी बात भाषा की बात क्यों तो नहीं करते जब हम रॉयलटिक जाता है के लिए, फिर तो वो नहीं कहता कि मुझे तमिल में वहां जाएगा कि नहीं भाई ऐसा है ना कि वो तो वहाँ तो अंग्रेजी बांध करके चल रहे है न और यहाँ चूंकि आपका एक राष्ट्रीय विद्यालय है और विभिन्न क्षेत्र यहाँ भाषा तो एक ही रखनी ही होगी उसको सिखाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि हम लोगों के यहाँ बहुत कम होते देखो क्षेत्रीय उसमें हैं तो अब कलकत्ता अपनी भाषा में करना पड़ेगा लेकिन आपकी अपनी ही भाषा में हो ये अनिवार्य नहीं है नहीं वो तो ठीक है असल में इसके लिए देखो किसी भी इस तरह के मान किसी भी कला के उसके लिए रियाज आपको बर, बरसों वर्सों करना पड़ता है और नाटक जैसी एक जो संपृक्त कला है कंपोजिट आर्ट है जिसमें म्यूज़िक भी चाहिए और नाच भी चाहिए मूवमेंट्स भी चाहिए साहित्य की भी जानकारी हो अपने की भी हो उसके लिए शायद तीन साल का समय भी बहुत बहुत कम है, है। आप एम ए करवाते हाँ, हैं किसी विद्यार्थी हाँ। से छह वर्ष लेता है मैट्रिकुलेशन मैट्रिक के बाद और मैट्रिक तक भी उस विषय से उसका विधिवत संबंध रहता, रहता है तब और यहाँ आप तीन वर्ष में ए हाँ। बी से लेकर के जेड तक आप सिखाने की कोशिश तो करते हैं ये दावा गलत है ये भ्रम है ये मानना ये चाहिए की इसमें आप एक बेसिक जानकारी जो है वो आप यहाँ से करवा देते हैं फिर जिनमें क्षमता है एक्टिंग के टैलेंट है वो अच्छे निकल जाते हैं किसी भी क्षेत्र में वो उसको और आगे तो लगे लगे लगे तो लगे रहते हैं। लगे रहते रहते हैं हैं हैं रह करके आप बहुत कुछ सीमित क्षमता का भी तो विकास होता है जब कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहा अल्पावस्था से बच्चे इस तरह की कलाओं के सीखने के लिए और आधुनिक शिक्षा के साथ बड़े किए जाए और फिर इस तरह के प्रशिक्षण में आए तो इसका कोई अर्थ होगा भाई अभी भी कहा सब्जेक्ट के रूप में अभी भी कहीं भी रेगुलर में ड्रामेटिक्स को लिया तो नहीं गया है फिर अपेक्षा क्यों की जाती है बिल्कुल ठीक बात है अच्छा तो ठीक है '65 में पास किया। हाँ। अच्छा उस दौरान दौरान कौन-कौन कौन-कौन से से अभिनय में में तुमने स्पेशलाइज किया? हाँ। अच्छा और और उस नाटक हुए? साहब थे थे हम छात्र दिनों बिचू मालियर का, एक दिन, का किंग लेर शेक्सपियर का दादर जिमबर्ग का एंटीगनी, में कंजूस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इतने सब नाटक दौरान दौरान साल के हुए। हो चुके थे। इनमें इन में किसी से... ने किसी रूप में हम लोग भाग लेते रहे। हम्म। उसके बाद हम दो वर्ष और रहे थे इसमें शुरू में जो रेपरी बनी थी उसमें ओम शुपुरी सुधा मोहन सुनके और मैथा उस समय वेटिंग फॉर गोडो और ट्रजन वोमन ये दो तीन और नाटक इन नाटकों में जुड़ गए थे